पंजाब से बिलोंग करते हैं अचपुरा से और उनका नाम है सुनैना तो उनसे हम बात करेंगे ख़ास हिंदी पढ़ाती हैं बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाती हैं आप सभी की तरफ से सुनैना जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आ, बहुत बहुत स्वागत है सुनैना जी आपका और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए क्योंकि आपको मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ हमारे सभी भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो अपने बारे में बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई आपके माता पिता आपके जन्म के बारे में बताइए। खन्ना खन्ना से से से करती करती जी फिर बोलिए। मैं फादर परिवार में मेरे दो बच्चे हैं और कुछ परिवार है हमारा बाबा की कृपा से और माता पिता स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताइए स्कूलिंग आपकी कहां पर हुई थी में बहुत अच्छा स्कूल था हिंदी पुत्री पाठशाला मैंने वहां से स्टडी की प्लस टू तक फिर ग्रेजुएशन की फॉर है तो मैं जॉब में लग गई वहाँ जॉब दो साल स्कूल में और फिर शादी हो गई राजू हो गया जिंदगी का लाइफ शुरू हो गई यहाँ से अच्छा अच्छा <laughs> बात अच्छी बात है, है। बहुत ही अच्छी बात है और जैसे कि एक महिला होने के नाते जॉब करना और घर का काम भी करना होता है दो बच्चे आपके तो कैसे मैनेज करते हैं किस तरह से आप अपना टाइम को सेट करते हैं और प्लस आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते हैं तो कैसे करते हैं सर बस चल रहा है सब कुछ अच्छा जॉब तो मैं शुरू से कर रही हूँ फिर बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में उनको अच्छा और चलो निकल टाइम में से अच्छा आपके जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें कब थी भैया मैम जब से मेरी शादी हुई तब से ही मुश्किल थी पर अब कितना से ठीक हो गई है ये बात है कि बहुत मुश्किल टाइम देखा मैंने 2001 से लेकर 2015 तक <laughs> अच्छा पूरे 14 साल वनवास वनवास <laughs> करता है भैया <laughs> बस फैमिली की प्रॉब्लम थी ऐसे कुछ <laughs> अब ठीक हो गई है काफी फिर मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों को पाला जॉब के साथ साथ बच्चे भी देखेंगे दो बच्चे हो गए उनको देखा, उनको आप किस तरह की सोच रखते हैं आप क्या, आपको क्या लगता है की बड़ा लड़का को क्या बनाना चाहते है वो क्या बनना चाहता है बड़ा लड़का बोल रहे मैंने बाहर जाना है बाहर सेक्ट होना है छोटे वाला भी छोटा उसको भी कुछ मैंने सोचा नहीं उसका बड़े वाला बोलता कि मैंने बाहर जाना है बाबा की बाबा वो भी के के के साथ बहुत बहुत अटैच्ड है। है। अच्छा, ठीक अच्छा। आपके जीवन के खुशनुमा पलों बारे में बताइए। बिल्कुल। मेरा बड़ा बेटा हुआ था। तब मेरे को खुशी हुई थी उसके बाद फिर जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मोड़ आए कुछ बहुत अच्छे आए मैं क्या बताऊँ आपको <laughs> <laughs> अच्छा आपके स्कूल में जो अचीवमेंट्स आपको मिले हैं या जो अवार्ड मिला है वो किस लिए कब मिला किस काम के लिए मिला वो बताइए हमारे स्कूल में मेरी क्लास में एक बच्चा था वहाँ पे यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ राइम कंपटीशन था वहाँ बच्चा मेरा बिल्कुल फर्स्ट आया और बहुत सारे स्कूल में अचीव करके उसने फर्स्ट पोजिशन ली और वहाँ मेरे को बहुत अच्छा उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ किया टीचर बहुत अच्छी आई है और उस बच्चे ने बहुत अच्छी तीन चार पोई में सुनाई और पूरे स्कूल्स में से के वो बच्चा फर्स्ट प्राइज लेके हमारे स्कूल में आया इंटरनेशनल स्कूल में था प्रोग्राम वो मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन था अच्छा <laughs> सुनैना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके जीवन में काफी स्ट्रगल रहे लेकिन धीरे धीरे सब जो है खत्म होते गए और आपको बहुत खुशिया मिल रही है आपकी खुशियाँ यूँ ही बनी रहें ऐसी दुआ करते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा जो सबसे अच्छा गीत आपको लगता हो कि आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं वैसे कोई एक गीत के बारे में बताए ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी अब कर ले ये मुझे बहुत अच्छा लगता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सुनैना जी आपने अपने बारे में बताया थैंक यू सो मच आप सुने रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल च चल कर ले चल अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो बन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो में हमने दो लोगों से बात करनी है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले सुनैना जी से बात किया अभी हम लोग योगा टीचर मुकेश जी से बात करेंगे काफ़ी समय से योगा सिखाते हैं तो आप सभी की तरफ से मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है और मुकेश जी मैं ये जानना चाहूंगा आप अपने बारे आ, में बताइए मैं सर राजपुरा के पास गांव है खेड़ागंजू गंजू वहाँ से बिलोंग करता हूँ और क्वालिफिकेशन बाय क्वालिफिकेशन एम एस सी हूँ और लगभग चौदह साल के करीब मुझे हो चले हैं मैं योगा ट्रेनर भी हूँ मैं एक मोटिवेटर भी हूँ मैं एक इंस्पिरेशनल कोच भी हूँ उसके साथ साथ मैं अब राजोगा टीचर बन चुका हूँ और आश्रम पे भी रेगुलर अपनी सेवाएं देता हूँ भी रेगुलर अपनी सेवाएं देता हूँ इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्कूलों में गाँवों में इंस्टीट्यूट्स में और संस्थाओं में मैंने अपने लेक्चर्स दिए हैं योगा ट्रेनिंग्स दी हैं और अभी आजकल मेरा जो प्रोफेशन है वो फुल टाइम मैं आई एम वर्किंग एज एंड इंस्पिरेशनल कोच पर करते हैं ये नॉर्मली uh, तो सर मेरी सेवाएं जो है सभी जगह के लिए अवेलेबल हैं जो मुझको अप्रोच करते हैं मैं हर जगह जो है लेक्चर देता हूँ uh, लेकिन ब्रह्मा uh, कुमारीज का जो आश्रम अपना राजपुरा में है वरदानी भवन आश्रम यहाँ पर मेरी हर वीरवार को मैं हर टॉप तो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आता हूँ और जिसमें मैं हेल्थ टॉपिक के ऊपर भी जो है लेक्चर देता हूँ और उसके अलावा मैं जो मानसिक समस्याएं होती हैं उनके ऊपर भी मैं लेक्चर्स देता हूँ मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में बताया और किस तरह से आप सेवाएं देते हैं वो भी आपने बताया है और मैं चाहूँगा की जिस तरह से हम बात करते हैं मोटिवेशनल ट्रेनर की आज क्यों जरूरत है मोटिवेशन की क्यों जरूरत है क्या सिचुएशन है आजकल मोटिवेशनल की जरूरत इसलिए ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि लोगों की जिंदगी के अंदर जो है तनाव बहुत बढ़ चुका है आ, लोग जो है का ही मतलब अपनी जिंदगी में ही डीमोटिवेट हो चुके हैं निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से और लोग जो है इतना परेशान रहते हैं और उन लोगों को आज ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको कोई भी काम अगर करना है वो किस तरीके से करना है ना ही प्रॉपर तरीके से आज वो अपना ढंग से बिजनेस कर पा रहे हैं ना ही अपने घर को वो सही ढंग से संभाल पा रहे हैं क्योंकि वो खुद को ही नहीं जब संभाल पा रहे बढ़िया तरीके से तो वो अपने परिवार को या अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से किस तरह से संभाल सकते हैं तो उस उस ऐसी स्थिति में जरूरत होती है कि वो जो उनकी लाइफ के अंदर एक निराश न, निराशा से भाव उन, तो उसको डिमोटिवेशन जो उनके अंदर आ चुका है उसको खत्म करके उनको मोटिवेट करके एक सही ट्रैक दिया जाए एक सही डायरेक्शन दिया जाए एक सही गाइडेंस दी जाए एक सही तरीके से उनको मार्गदर्शन दिया जाए जिससे कि वो अपने जीवन के अंदर हर वो कार्य खुशी खुशी से कर पाए जो उनको खुशी खुशी करना चाहिए जो कि अब वो निराश होके कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में जो सिमेरो है करंट सिचुएशन दुनिया का वो बहुत ही तनावग्रस्त है और ज्यादा दर्द है दुख है तो उससे छूटने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए कहीं कही ना कहीं हमें मोटिवेशनल टॉक्स की जरूरत पड़ती है मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है तो दुख से या जो तनाव से कैसे हम लोग दूर होते हैं उसके बारे में आपके विचार तनाव से दूर होने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है की हमारी जो दिनचर्या है वो प्रॉपर हो वो सही हो आ, हमारी अगर दिनचर्या ही सही नहीं है अगर हम आ, अस्त व्यस्त रहते हैं हर रोज तो तो हम जो है तनाव में रहेंगे क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहला फैक्टर है अगर हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं तो हम तनावग्रस्त रहेंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में या आप कुछ भी करते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं या आप खाना भी खाते हो तो हर चीज का आपका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए एक एक शेड्यूल के अंदर आप हर चीज को पहले ढालिए फिर उसके बाद तनाव मुक्त रहने के लिए अः जो टेंशन व्यक्ति ने खुद खरीद मोल लेके रखी हुई हैं तो उसको बैठ के पहले ना सोचना चाहिए लिखना चाहिए कि किन किन चीजों से मैं परेशान हूँ तो जो जो चीजें उस, उसको नुकसान कर रही हैं जिनकी वजह से उसके अंदर तनाव आ रहा है तो पहले उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये चीजें जरूरी भी है मेरी जिंदगी के अंदर जिनको मैं कर रहा हूँ या यही चीजों की वजह से मेरे अंदर तनाव आ रहा है तो जब वो लिखेगा कोई भी व्यक्ति इसको और उसके ऊपर एनालाइज करेगा तो उसका तनाव घट सकता है उसके बाद अः राजयोग जो हम आश्रम पे सीखते हैं तो राजयोग सीखने से भी हमारी जिंदगी में से तनाव जो है समाप्त हो जाता है फिर मेडिटेशन करने से भी हमारी लाइफ में से तनाव जो है हम तनाव मुक्त हो जाते हैं फिर योग आ, प्राणायाम करने से भी जो है स्ट्रेस जो है वो समाप्त हो जाता है तो उसके अलावा अच्छा साहित्य पढ़ना अच्छा अच्छा संगीत सुनना है ना तो ये सारे फैक्टर्स हैं तो एक खाली एक फैक्टर से नहीं हम तनावमुक्त हो सकते तो काफी सारे फैक्टर्स हैं तो इन इन सभी को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हम हंड्रेड परसेंट जो है तनावमुक्त हो सकते हैं तनाव कोई ऐसी बीमारी नहीं है और आ, तनाव कोई अंग्रेजी दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं है तनाव के कारणों को निकालना और तनाव के कारणों के ऊपर काम करना उनको आ, जड़ से निकालना वो हम खुद ही कर सकते हैं पर उसके लिए अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो वो काम और भी आसान हो जाता है तो उस उसको आसान करने के लिए जो है हम भी गाइड करते हैं बाकी हमारी आश्रम सभी आश्रमों पे पूरे भारत में वर्ल्ड में हमारी दीदियाँ भी गाइड करती हैं तो हंड्रेड परसेंट व्यक्ति जो है वो तनावुक्त हो ही जाता है और ये बहुत सारे हमारे पास इसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो लोग प्राणायाम में आए या जिन लोगों ने अपने जीवन को डिसिप्लिन के अंदर उतारा या जिन लोगों ने आश्रम पे आके भी सीखा मेडिटेशन सीखा या जिन लोगों ने अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया या जिन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को एक एक करके समाप्त करना शुरू कर दिया तो सभी वो तनाव मुक्त हो चुके हैं जी मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हम अपने तनाव से मुक्त हो सकते हैं बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन कहीं कही ना कहीं हमको एक अच्छी विधि को पकड़ के चलना पड़ेगा और उसको रेगुलर करने से ही हम कर पाएंगे ये चीजें क्योंकि अगर थोड़े दिन हमने मेडिटेशन सीखा जो किया फिर छोड़ दिया तो वापस वही चीजें हमारे बीच में आ जाएगी कोई भी काम है उसमें निरंतरता चाहिए अगर निरंतरता नहीं होगी तो व्यक्ति फिर दोबारा से वही उसी मोड़ के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा किसी भी काम को करना है तो निरंतरता से करना है सही बात है अगर नहीं करेंगे तो वो और भी शायद ज्यादा में चले जाएंगे क्योंकि पहले तो नॉर्मल था उनके पास कुछ आइडियाज नहीं था लेकिन जब आइडियाज आ गए उसको थोड़े दिनों के लिए किया फिर छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल होता है तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है और स्लाइटली ग्रेजुअली शायद आपके शब्दों से मुझे लगा ग्रेजुअली इसको हम लोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम इन चीजों को समझ पाएंगे और पकड़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा मुकेश जी, मुके जी आपसे बात करके और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं किस तरह का आपका दिनचर्या है मैं सुबह चार बजे उठता हूँ और सबसे पहले मैं बाबा का धन्यवाद करता हूँ कि एक नया जीवन जैसे नया जीवन ही मिल गया हो एक नया दिन एक नया जीवन की तरह ही होता है और उसके बाद आ, मेरी दिनचर्या शुरू होती है मैं सबसे पहले जो है साइकिलिंग करता हूँ और फिर पाँच बजे मैं योगा सिखाने वाले स्थान पे पहुँच जाता हूँ जहाँ भी मेरी योगा ट्रेनिंग्स डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में चलती रहती हैं तो पाँच बजे से लेके साढ़े छः बजे तक मेरी योग कक्षा चलती है और साढ़े बजे के बाद फिर मैं जो है वापिस आता हूँ फिर आ, मैं बिल्कुल फ्रेश होके तैयार होके अः फिर मैं कोई ध्यान में बैठता हूँ और फिर मुरली स्टडी करता हूँ क्योंकि हमारे जिस गांव में मैं अभी रहता हूँ वहाँ हमारा मुरली का जो टाइमिंग्स है वो है ढाई बजे से साढ़े तीन बजे दोपहर को तो मैं सुबह पहले सुबह घर पे पढ़ता हूँ फिर ढाई सा, से साढ़े तीन फिर दोबारा मैं वहाँ आश्रम पे भी जाता हूँ गज्जूगढ़ा में गीता पाठशाला में और उसके बाद फिर मेरी रेगुलर दिनचर्या जो है वो स्टार्ट हो जाती है फिर मेरी जो जो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना जो है दिन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ और फिर शाम को जो है मैं जब घर पे वापस आता हूँ फिर मैं अपने बच्चों को भी टाइम देता हूँ फिर मैं मोटि डिफरेंट डिफरेंट जो है बुक्स आ, मैं मेरे को पढ़ने का शौक़ है मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ ज्ञान भी पढ़ता हूँ और भी आ, अच्छा साहित्य जो भी मुझे मिलता है मैं उसको भी पढ़ता हूँ और आ, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ शिवानी मेरी जिंदगी की आइडियल हैं उनको मैं अपनी लाइफ का आइडियल मानता हूँ उनको मैं फॉलो करता हूँ उनका एक लेक्चर मैं जरूर सुनता हूँ या शाम को सात मिनट पे आस्था चैनल पे और या दस, दस मिनट पे संस्कार चैनल पे और पॉसिबिलिटी कई बार हो जाए तो क्योंकि दिन में भी व्यस्त रहता हूं तो पीस ऑफ माइंड पे भी सुन लेता हूं उनको एक एक बार मैं जरूर दिन में आधा घंटा जरूर सुनता हूं और फिर जब रात को फिर मैं जो है बुक पढ़ के और मेडिटेशन करके फिर मैं सो जाता हूं चलिए मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका दिनचर्या है और आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं वो भी बातें आपने बताया आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि अच्छे साहित्य को पढ़ते हैं और ख़ास आप अपने शिवानी दीदी को भी सुनते हैं उनको रेज एक बार सुनते हैं और काफ़ी चीज़ें जो है जिस तरह से आपका रूटीन बनता है उस अनुसार आप अपने आप का जो फ्री टाइम है उसमें साहित्य पढ़ना या फिर लेक्चर सुनना या मोटिवेटर्स जो दूसरे मोटिवेटर्स हैं उनको सुनने का काम आप करते हैं ताकि आपके मोटिवेशन बना रहें और दूसरों को कुछ नई चीज़ें देने की प्रेरणा आपको मिलती रहे चलिए बहुत ही अच्छा लगा मुकेश जी मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी जो इस वक्त विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन फिर समअप भी करना होता है कि ज्ञान भी बहुत सारा चीज़ हमारे पास तो अवेलेबल है लेकिन फिर वही बात होती है कि उसको कैसे और कितना इंप्लीमेंट करें और कौन सी चीज़ें आपको डाइजेस्ट हो जाती हैं वो भी देखना पड़ता है तो जाते जाते जाते जाते मैं कहूँ जाते जाते मैं कहूँगा कि आपसे एक मैसेज के तौर पर कुछ लाइन जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है उसके बारे में बताइए मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एक पंछी की भांति उड़ना चाह रहे हो और अगर कोई आपके पंख भी काट दे तो फिर भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है आपको अपने हौसलों की उड़ान से उड़ते रहना है और अपनी मंजिल को निरंतर पाने की तरफ बढ़ते चले जाना है और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी और इस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि आप उड़ने की जो है अपनी मन की पूरी तैयारी हो उसके लिए आप पंखों की या हाथों की कोशिश ना करें आप अपने हौसले से आप अपने मन के विचारों से उड़ान भर सकते हैं उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो